देव भारत। इंडियन मीडिया की शुरुआत हुई लेट एटीन सेंचुरी प्रिंट मीडिया के साथ सन 1780 में और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई उन्नीस में और ऑगस्टे एंड लुइस लुइसरिय की मूविंग पिक्चर्स की स्क्रीनिंग हुई अठारह मुंबई यानी बॉम्बे में इंडियन मीडिया इज नॉट ओनली ओल्डेस्ट बट आल्सो द लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड देशभगत रेडियो सलाम करता है सालों पुराने और सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क